महाभारत द्रोण पर्व षड्विंशतिकत तमोध्याय युधिष्ठिर का चिंतित होकर भीमसेन को अर्जुन और सात्विकी का पता लगाने के लिए भेजना संजय उच व्यूहे स्वालोड्यमान शु पाण्डवा तत ततः सुदूर्मयु पार्थ पंचाला स संजय कहते राजन जब द्रोणाचार्य पांडवों के ब्यूहों को इस प्रकार जहां तहां से रोने लगे तब पार्थ पांचाल तथा सोमक योद्धा उनसे बहुत दूर हट गए वर्तमान तथा रौद्र संग्राम ए रोम संचये संचय जगत युगान्तु भारत भरत नंदन व रोमांचकारी भयंकर संग्राम प्रणय काल में होने वाले जगत के भीषण श्रृंगार सा उपस्थित हुआ था द्रोणे युद्ध युध पराक्रां नर्दमाने मुहुर्मुहु पंचाषु चीलेशु व्यमेशु पाण्डुषु सु। नापस्रण किंचिधराजो युधिष्ठि चिंतयामास राजेन्द्र कथमेत भविष्यति जब द्रोणाचार्य युद्ध में पराक्रम प्रकट करके बारंबार गर्जना कर रहे थे पांचाल वीरों का विनाश हो रहा था और पांडव सैनिक मारे जा रहे थे उस समय धर्मराज धर्मराजिर को कोई भी अपना आश्रय या रक्षक नहीं दिखाई दिया राजेंद्र वे सोचने लगे कि यह कैसे होगा ततो नैव पार्थम ने अर्जुन को देखने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई परंतु उन्हें कहीं भी अर्जुन और सात्विकी नहीं दिखाई दिए सो पश्चिंद दक्षिण गिरघोषम व्य हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले पुरुषसिंह अर्जुन को न देखकर और उनके गांधीव का गंभीर घोष न सुनकर उनकी सारी इंद्रिया व्यथित हो उठी अपश्यंसात कि चिंतया परितांगो परीतांगो धर्मराजो युधिष्ठि विष्णुवंश के प्रमुख महारथी सातिकी को भी न देखने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का एक एक अंग चिंता की आग से संतप्त हो था नाध्य गदाशाति व्यम लोकोपक्रोश भी ऋर्मराजो महामना महामनस्वी धर्मराज लोक निंदा के डर से बहुत डरते थे अतः नरसेठ अर्जुन और सात्विकी को न देखने से उस समय उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली अचिंतमु सैने रथम प्रति पदवीं प्रेषितागुन से मै रड़ी सैनेय सातक सत्यो मिराक तदमेक स्वे दिधा जात मध्य वै महा सात्विकी के रथ के विषय में मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे अहो मैंने ही रण क्षेत्र में मित्रों को अभय देने वाले सत्यवादी स्ने पौत्र सात्विकी को अर्जुन के मार्ग पर जाने के लिए भेजा था इसलिए यह मेरा हृदय जो पहले एक ही की चिंता में निमग्न था अब दो व्यक्तियों के लिए चिंतित होकर दो भागों में बढ़ गया है सात्यक्री विज्ञेय पांडवच धनंजय सात प्रेषय्वा तो पांडव से पदानुगम सात्वत्यापिकम युद्धे प्रेशिये पदानुगम इसमें समय का भी पता लगाना चाहिए और पांडवपुत्र अर्जुन का भी मैंने पांडवुत्र अर्जुन के पीछे तो सात्विकी को भेज दिया अब सात्विकी के पीछे किसको युद्ध भूमि में भेजूंगा कर प्रयत्न न यदि यदि युधान्य लोगो महय यदि मैं युधान की खोज न कराकर केवल अपने भाई अर्जुन का ही अन्वेषण करूंगा जो तो संसार मेरी निंदा करेगा स्ने किम सात्यकिं विक्रम सब लोग यही कहेंगे कि धर्मपुत्र पुत्र अपने भाई की खोज करके विष्णु वंशी वीर सत्य पराक्रमी की उपेक्षा कर रहे हैं श्यामी माधवस्म मुझे लोक निंदा से बड़ा भय मालूम होता है अतः कुंती नंदन भीम सेन को मैं महामनस्वी सातिकी का पता लगाने के लिए भेजूंगा मम प्रीतिर अर्जुन शत्रु विष्णुवीरेवते युद्ध दुर्मे अति अतिभारे नियुक्त मैया शय नंदन शत्रुदन अर्जुन पर जैसा मेरा प्रेम है जैसा ही रण दुर्बन विष्णुवंशी वीर सात्विकी पर भी है मैंने शनि वंश का आनंद बढ़ाने वाले सातिकी को महान कार्यभार सौंप रखा था मित्रों महाबलः प्रविष्टो भारती मकर सागरम यथा उन महाबली सातिकी ने मित्र के अनुरोध से और अपने लिए कौरव की बात समझकर समुद्र में मगर की भांति कौरवी सेना में प्रवेश किया था असौ ही श्रूय ते शब्द सूराणाम अनिवर्ति मिथल संयुद्मा विष्णुवीर इनधीमता बुद्धिमान विष्णुवंशी वीर सात्की के साथ परस्पर युद्ध करने वाले उन सूरवीरों का वह महान कोलाहल सुनाई पड़ता है जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं प्राप्त कालम सुबल वन्य स्थितम बहु धा त्रांडवे यीम से नीन गमनम रोचते मह ये महारथ उस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उस पर मैंने अनेक प्रकार से प्रबल विचार किए कर लिया था जहाँ महारथी अर्जुन और सातिकी गए हैं वही धनुर्धर वीर पांडु नंदन भीम से इनको भी जाना चाहिए यही मुझे ठीक जाता है न भीमस्य नाप्य संयम भीमिकोषे सर पृथिव्याम स्वहुबलमा प्रतिब्यू ही तुम मंजसा इस भूतल पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भीमसेन के लिए असह्य हो ये अपने बाहुबल का आश्रय ले रण क्षेत्र में प्रयत्नशील होकर भूमंडल के समस्त धनुर्धरों का अनायासी सामना करने में समर्थ है युबलम सर्व समाश्रित महात्म वनवासा निवृता निर्जिताः। इस महामनस्वी वीर के बाहुबल का आश्रय लेकर हम सब भाई वनवास से सकुशल लौटे हैं और युद्धों में कभी पराजित नहीं हुए हैं प्रतिपांडवे वितारोधि सातवत फाल गुण यहाँ से सातिकी के पथ पर पांडव पुत्र भीमसेन के जाने पर युद्ध स्थल में डटे हुए सातिकी और अर्जुन सनात हो जाएंगे कामम त तो शोचनीय सौरण सात तो फालगुण रक्षित सुदेव न स्वय शस्त्र निश्चय सात्व के और अर्जुन रण क्षेत्र में शोक के के योग्य नहीं है, क्योंकि वे दोनों स्वयं तो शास्त्र विद्या में कुशल हैं ही, भगवान द्वारा भी रूप से सुरक्षित अवश्यम तो मैया कार्यम नाशनम आत्मशोकनाशनम तस्मा भी मुझे अपने मानसिक दुख को निवारण करने के लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए इसलिए मैं भीमसेन को सात्विकी के मार्ग का अनुगामी अवश्य बनाऊंगा तथा प्रतिकृतम सात्वी प्रति एवं निश्चित मनसा धर्म पुत्रिष्ठिर यम अब्रवीद राजा भीम प्रति ऐसा करके ही मैं समझूंगा कि मैंने सात्विकी के प्रति समुचित कर्तव्य का पालन किया है मन ही मन ऐसा निश्चय करके धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने सारथी से कहा मुझे भीम के पास ले चलो धर्मराज वचन वच्वा सारथि हरियोविद रथम हेम परिस्कार भी उपान धर्मराज की बात सुनकर अश्व संचालन में कुशल सारथी ने उनके सुवर्ण भूषित रथ को भीमसेन के निकट पहुंचा दिया भीमसेनम अनुप्राप्य प्राप्त कालम अचित कस्म प्राप सद राजा बहुत समाधि भीमसेन के पास पहुंचकर राजा युद्ध समयोचित कर्तव्य का चिंतन करने लगे और वहाँ बहुत कुछ कहते हुए वे मूर्चित से हो गए सकसमल समाविष्टो भीम आहूय पार्थिव कुंती पुत्रो युधेरा राजन इस प्रकार मोहाविष्ट हुए कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को संबोधित करके इस प्रकार कहा यह स देवान्गंधर्वान् दैत्याश्च करो जयत तस् लक्ष्य न पश्याम सेना अनुश्यते भीमसेन जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं सहित गंधर्वों और दैत्यों पर भी विजय पाई थी उन्हीं छोटे भाई अर्जुन का आज मुझे कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है ततो ब्रवि धर्म राजम से तथा गैवाद्राक्षम चाशोषम तब कषमलम ही तब वैसी अवस्था में बड़े हुए पड़े हुए धर्मराज रिष्टि से भीमसेन ने कहा राजन आपकी ऐसी घबराहट तो पहले मैंने कभी देखी थी और न सुनी ही थी पुराती दुख दीर्ण भवान गतिर बुद्धि उत्तिष्ठो तिष्ठ उत्तिष्ट राजेंद्र साधु किम करवाणी पहले जब कभी हम लोग अत्यंत दुख से अधीर होते थे तब आप ही हमें सहारा दिया करते थे राजेंद्र आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं न यह साध्यम अकार्यम विद्यते ममत आज्ञा पे कुरुश्रेष्ठ माँ चशो के मन कृथा मानद इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरे लिए असाध्य हो अथवा जिसे मैं आपकी आज्ञा मिलने पर न करूं। आज्ञा दीजिए अपने मन को शोक में न डालिए कृष्ण इव तब राजा युद्ध मुखो काले सर्प के समान लंबी सासे खींचते हुए नेत्रों में आंसू भरकर कर सेन से इस प्रकार बोले यथा शख से जन्ूयते पूरी पूरितो वाशुदेन संदेन यशस्व भैया इस समय पांच की जैसी ध्वनि सुनाई देती है और यशस्वी वास भरकर उस शख को जिस तरह बजाया है उससे जान पड़ता है आज तुम्हारा भाई अर्जुन निश्चय ही मारा जाकर रणभूमि में सो रहा है तस्मिन विनहते ऊन युद्ध ते सौ ससुरध व प्रेप उसके मारे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं जिस शक्तिशाली वीर के पराक्रम का भरोसा करके हम समस्त पांडव जी रहे हैं भय के अवसरों पर हम उसी प्रकार जिसका आश्रय लेते हैं जैसे देवता देवराज इंद्र का वही सूरवीर अर्जुन सिंधुराज राज जद्रथ को अपने वश में करने के लिए कौरव सेना में घुसा है तस्य तस्वय गो भीमनावर्तनम पुन के श्यामो जुआ भीमसेन हमें उसके जाने का ही पता है पुनः लौटने का नहीं अर्जुन के अंग कांति श्याम है वह नवयुवक निद्रा पर विजय पाने वाला देखने में सुंदर और महारथी है ब्यूढ़ो रसको महाबाह मद्रम चत्रोरणेत्रो दिशताम्भय वर्धन उसकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी है उसका पराक्रम मत हाथी के समान है आखे चकोर के नेत्रों के समान विशाल है और उसके मुख एवं ओष्ट लाल, लाल हैं वह शत्रुओं का भय बढ़ाता है मम प्रियताक्रोकाग वृद्धोपेव कृतज्ञ सत्यसंग प्रविष्टो महतिम से धनंजय प्रविष्ट चमुम घोरा अर्जु शत्रुना सदे प्रषित सात वीर फागुन से पदागह तगमनम भी जाने भीमानतनम अर्जुन मेरे प्रिय और हित के लिए इंद्रलोक से यहाँ आया है वह वृद्ध जनों का सेवक धैर्यवान कृतज्ञ तथा सत्य प्रतिज्ञ है वह धनंजय शत्रुओं की विशाल एवं अपार सेना में घुसा है शत्रुनाशन अर्जुन के उस भयंकर सेना में प्रवेश करने पर मैंने शाश्वत वीर सात्विकी को उसके चरणों का अनुगामी बनाकर भेजा है भीमसेन सात्विकी के भी मुझे जाने का ही पता है लौटने का नहीं तदीन मम भद्रम ते शोक स्थानमरिंदम अर्जुनाथे महाबाह सावतते हिसेग्नि यम पुनः पुनः लक्ष्मण लक्ष्मी तेन विन्दा कस्मल शत्रुधन महाबाहू भीम तुम्हारा कल्याण हो यही मेरे शोक का कारण है अर्जुन और सात्विकी के लिए ही मैं दुखी हो रहा हूँ जैसे बराबर बारंबार घी डालने से आग प्रज्ज्वलित हो उठती है उसी प्रकार मेरी शोकाग्नि बढ़ती जाती है मैं अर्जुन का कोई चिन्ह नहीं देखता इसे मुझ पर मोछ आ रहा है तम विद्यम पुरुष महारथी व्यात्वी का भी पता लगाओ जो तुम्हारे छोटे भाई महारथी अर्जुन के पीछे गए हैं तम पश्यन महाबाह तस्म हते चैव दिन नो नमग्रणी उन महाबाहु सात्विकी को न देखने के कारण भी मैं भारी घबराहट में पड़ गया हूँ पार्श के मारे जाने पर अवश्य ही सात्विकी भी आगे होकर युद्ध कर रहे हैं कसम तस्मिन कृष्णो हते नूनम युद्ध ते युद्ध को उनका कोई दूसरा सहायक नहीं है इससे मुझे बड़ी घबराहट हो रही है निश्चय ही उनके आरे जाने पर युद्ध कला कौविद भगवान श्रीकृष्ण युद्ध कर रहे हैं नाव तर कौंते महावीर कर्तव्य मे वचन मम धरम भ्रता ज्येषो भवामित नर्जुन तथा जेयतव्य सात ये सुर प्रियम पार्थ सभ्य साम तब अर्जुन और सातिकी के जीवन के विषय में जो मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया है वह दूर नहीं हो रहा है अतः कुंती नंदन तुम वहीं जाओ जहां अर्जुन और पराक्रमी सातिकी गए हैं धर्म मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना उचित मानते हो तो ऐसा ही करो तुम्हें तो अर्जुन की उतनी खोज नहीं करनी है जितनी सात्विकी की पार्थ सात्विकी ने मेरा प्रिय करने की इच्छा से सभ्य साथी अर्जुन के उस तो दुर्गम एवं भयंकर पथ का अनुसरण किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए अगम्य है दृष्टवा हो कृष्ण हो सातम चात्वी सबिद्यादीर पांडव पाण्डुनंदन जब तुम भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन तथा सत्यवंशी वीर सात्विकी को सकुशल देखना तब उच्च स्वर से सिंहनाथ करके मुझे इसकी सूचना दे देना इति श्री महाभारत द्रोण परमड़ी जयद्रथव परमी युधिष्ठिर चिंतायाम ठट विंशत शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में युधिष्ठिर की चिंता विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ